हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे ये हमारा प्रचार है हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे यही प्रचार है हमारा हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि क्यों हम इतना सब बल देते हैं हरे नाम पर तो हमारा उत्तर है कि ये हमारे स्वयं जात का प्रचार नहीं है ये शास्त्र का उपदेश है वो सभी वैदिक शास्त्रों का मूल सिद्धांत यही है कि नाम से भगवान की पूरी कृपा मिल जाती है। विशेषकर इस कल में हर नाम हर नाम हर नाम एवं केवलम खलो नास्व नास्तव नाश्च्य था ये एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसका अर्थ है कि हरे नामा हरे ना हरे नाम तीन बार उक्ति है कि हरे नाम एवं केवलम हरे नाम के बिना खलो इस खल युग में नस्व न अस्व कोई दूसरा रास्ता नहीं है नहीं है नहीं है। खलो नास्त नास्त नाश्यव अन्य परम गति प्राप्त करने के लिए हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है इस विशेषकर इस खल योग में कृत यध्याय थ्रै चैताय यजो मकाय। द्वार परिचार्याय खलोदरि कीतनाथ श्रीमद् भागवत में यही लय कृत युग अर्थात सात्य युग में जो आध्यात्मिक फल प्राप्त होता था ध्यान करने से और द्वारप युग में जो आध्यात्मिक फल प्राप्त होता था वो चैतन्य यज्ञ यज्ञ करने से और द्वार युग में जो फल प्राप्त होता वो परिचार्य मूर्ति सेवा करने से तो वो फल और अधिक भी मिलते हैं इस कल युग में केवल भगवान का सुंदर और दिव्या नाम श्रद्धा युक्त होने से जप और कीर्तन करने से इसलिए सुखदेव हाँ, गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले श्रीमद् भागवत में कि कल, कलो दोष निधे कि इस कल दोष निधि है दोष सागर जैसे है सागर अपा जैसे है और कल में दोष सागर अपा जैसे है सभी प्रकार का वैसा खंग है आज का जमाने में समाज में सभी प्रकार का पाप करना नॉर्मल है लोग सब कुछ कहते हैं पीपते हैं और सभी प्रकार का व्यसन करते हैं और कहते और दूसरी चिंता नहीं नहीं करते तो नॉर्मल जैसे लगते हैं। हम मंस कहते उसमें क्या दोष है तो चिंतन भी नहीं करते कि इसमें पाप होते हैं तो ऐसे काली दोष सागर है अपार पाप पूर्ण सागर है तो कली में कैसे आध्यात्मिक प्रगति संभव है तो लगभग असंभव है कली में धार्मिक गुण तो प्राय नहीं है क्योंकि पाप का महासागर है लेकिन सुखदेव गो स्वामी और क्या बोले कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण फिर भी कल में एक महान गुण है बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत, बहुत दोष है लेकिन एक महान गुण है वो क्या है कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग फरंग्रजय कि इस कलयोग एक विशाल दोष का सागर है लेकिन कीर्तनाद एवं कृष्ण से कृष्ण कीर्तन करने से वो पाप से हम मुक्त हो सकते हैं और परम रजत हम परम धाम प्राप्त हो सकते हैं इसलिए भगवत गय और भी कहने हैं खलिंग सज अंतर गुण गया सार भागे नीर्तन में सार्वस्वाते अर्थात सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति ऋषिगण खलयुग का प्रशंसक क्योंकि कलयुग की प्रशंसक करते कलयुग तो दोष सागर है कली युग में पाप करना तो नॉर्मल जैसे होते हैं तो क्यों सबसे बड़े बुद्धिमान ऋषि मुनिगण इस खाली की प्रशंसा करते हैं? क्योंकि यही गुण है कल युग में आगा श्रद्धा से भक्तजन हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे और भगवान के अनन्या नाम से कीर्तन करते हैं तो आसान से बिना कष्ट से पूरा आध्यात्मिक जीवन का फल अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो इसलिए जो सबसे बड़े बुद्धिमान ऋषिगण जो आध्यात्मिक जीवन का सार स्वीकार करते हैं वे कल की प्रशंसा करते हैं क्योंकि कल में केवल हरि नाम करने से इस सारा लोफाई से सभी प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धि आसने से प्राप्त होती है तो ऐसे शास्त्र में बहुत बहुत प्रमाण है कि हरे नाम हरिनाम चाहिए, विशेषकर इस खाली युग में हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे इति इतिशोराशम नाम नाम खाली खा न शन आशनम नाथ परम नए दृश्य थे कि हरिकृष्ण महामंत्र जिसमें सोल नाम बत्तीस अक्षर है तो केवल इस इस नाम का उच्चारण करने से सभी प्रकार के कव अर्थात दोष कल कव नश नष्ट होते हैं भगवान का नाम लेने से और अगर हम समस्त वैदिक साहित्यों में अन्वेषण करेंगे तो फिर भी इससे श्रेष्ठ उपाय हम नहीं मिलेंगे यही श्रेष्ठ उपाय है इसलिए चैतन्य महाप्रभु दीवालय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे प्रभु कहे कहे लम ई महामंत्र चैचान्य महाप्रभु बोले कि जो अभी बोला वही महामंत्र है यहाँ सभी निबंध और सबका कर्तव्य है इस हरिकृष्ण महामंत्र जप और की सभी भक्ति नियम पालन करने के साथ और अगर ऐसे करने के अगर ऐसे करना है तो क्या होते हैं क्या फायदा होते हैं यहाँ हो इससे यहाँ हो सर्व सिद्धि हो सभा तो इस सर्व विधि पालन करने से हरि नाम और भक्ति नियम पालन करने से यहाँ हो सर्व सिद्धि हो तो सब के लिए सर्व सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना सरव होते हैं सब भक्त चाहे भी शिक्षित अशिक्षित जवान वृद्ध स्त्री पुरुष भारतीय अभारतीय हिन्दू अहिन्दू ब्राह्मण क्षत्रिय वाइस शूद्र यावन चंदाल, लेच, तो जो भी स्थिति में हो अगर हम हरिकृष्ण हरि कृष्ण कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महापुरु की कृपा से हम सर्व सिद्धि प्राप्त करेंगे सर्वसिद्धि हो गई सुबह इसलिए चैतन्य महाप्रभु का परामर्श है और उपदेश है सर्वक्षण सदैव सर्व कौन कह नाम विधि नहै दूसरी विधि नहीं है और ये भी व्यवहार है तो खाली थियोरेटिकल नहीं है तो खाली शास्त्र में नहीं है तो व्यवहारिक जीवन में भी हम हरि नाम का प्रभाव देखते हैं तो मैं स्वयं स्वयंघट की अनुभूति से बोल सकता हूं कि हरि नाम का मार्ग का आने के पहले मैं इतना असंतुष्ट था मेरा जीवन बिल्कुल दिशाहीन था मेरे जीवन शैली तो एकदम करप लेकिन हरिनाम का बल से वो नाम तो शुद्ध कृष्ण भक्तों से रहना चाहिए तो प्रभुपाद हमको हरि कृष्ण महामंत्र दिया है और पहले जायका की श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों इस हरिनाम विधि पालन करने से तो इतने प्रगत होते थे तो मैं पहले देकर कि शिल प्रद और इनके शिष्यों तो वास्तविक प्रगति कहते हैं कृष्ण भक्ति में हरिनाम करने से फिर जब मैं स्वयं शुरू किया हरि कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम हरी राम आड़ी राम आड़ी राम हरी हरी जाप और खेत ये मेरा खुद का जीवन है तो अंतर जो था तो खुद का जीवन में अनुभव किया कि बहुत थोड़े दिन में नहीं एकदम शुरू से तो बड़ा अंतर था क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण नाम महामंत्र ए तो स्वभाव जय जाकर कृष्ण उपजाई भाव ऐसे होते हैं कि अगर कृष्ण नाम बोलना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसका जीवन में परिवर्तन होते हैं तो आध्यात्मिक प्रकाश मिलते हैं और सब गंदगी जो मांगे हैं तो वो साफ हो जाते हैं फिर धीरे धीरे वो साक्षात कृष्ण की प्रखटी अनुभूति होती है तो ये सब व्यवहारिक है तो अगर कृष्ण नाम से प्रभाव नहीं होता था अगर कृष्ण नाम में बल नहीं होता तो कैसे संभव था कि केवल कृष्ण नाम लेने से लाख लाख करोड़ करोड़ लोग पूरे दुनिया में अभी आनंद से कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं और सभी लोग जो कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं तो सभी लोग की जीवन में पूरा परिवर्तन होता है और सब बोलते हैं कि सही है कृष्ण नाम से इतना दिव्य आनंद मिलते है कि वो पहले जीवन से पूरा परिवर्तन होते हैं और हमारे जीवन शैली जैसे था तो उसमें वापस जाने की कोई इच्छा नहीं है अभी तो नया जीवन मिल नाम करने से तो अगर कोई पूछते कि क्या हरी नाम से इतना सब प्रभाव होते हैं तो उतना सा नहीं होते चेड़ी यात्रा करने से तपस्या करने से यज्ञ बनाने से और तो शास्त्र में बहुत प्रकार का पुण्य कर्म होते हैं तो वो हर नाम के समान नहीं है हम देखते हैं कि भारत में आज तक आज का जमाने में भी तो बहुत ऋषि है योगी है जो कठोर तपस्या करते हैं तो ऐसे ऋषि तपस्वी तो तपस्या करने से ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते हैं हमारा क्या राय है कि गृहस्थ लोग जो स्थिति में रहते हैं और आपना काम में व्यस्त रहते हैं और साथ ही साथ भक्ति करते हैं हरि नाम करते हैं हमारा क्या राय है कि गृहाजन जो भक्ति करते हैं नाम केंद्रित भक्ति करते हैं और योगिया जो हिमालय पर्वत में गुफा में रहते हैं और तपस्या करते हैं और ध्यान करते हैं तो दोनों में कुछ आ, क्या फार क्या है हम हमारा क्या राय है कि जो गृहस्थजन जो सिटी में रहते हैं और हरि नाम कहते हैं तो ज्यादा प्रगति करते हैं ज्यादा प्रगत होते हैं आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा प्रगत होते हैं तो योग्यंश से हां हम ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं क्यों वो शास्त्र का विचार है शास्त्र का सिद्धांत है और व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि जो हरिनाम कहते हैं जय जापयी तार्ण उपजाई उपजाई भाव तो जो नाला कहते हैं नाम जाप कहते हैं तो इतने बड़े तपस्वी नहीं होने के भी तो इतने सप्रगत होते हैं कृष्ण भक्ति में कि भगवान कृष्ण बहुत संतुष्ट होते हैं ऐसे व्यक्तियों की भक्ति से और तपस्वी तो इतने हने तपस्या करते हैं भी फिर भी भगवान इतने से संतुष्ट नहीं होते हैं ऐसे थे फस्य करने से भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमद भागवत में न साधिया न धार्म्यम योग्यो, न स्वाध्याय तप त्यागो यथा भक्तिय मोमर्जिता। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म पालन करने से संख्य योग पालन करने से न धर्म न साधया योग अभ्यास करने से न साधया ती नाम न धाम्यम ना संख्यम उद न स्वाध्याय स्वाध्याय करने से तपस्या करने से त्याग करने से तो यही सब धार्मिक विधि पालन करके भी मुझको को श्री कृष्ण कहते हैं इतना सानंद नहीं देते हैं मेरी भक्ति करने से अर्थात भक्ति ही श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण को प्रीति देने के लिए और श्री कृष्ण को प्रीति देना तो ये आध्यात्मिक जीवन का सार है तो इसलिए दीर्घ समय में भी अगर योग अभ्यास करना है तपस्या करना है त्याग करना है स्वाध्याय करना है लेकिन उसमें भक्ति भावना नहीं होती है तो भगवान श्री कृष्ण अधिक संतुष्ट नहीं होते हैं और अगर श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं होते हैं तो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की प्रगति नहीं होती है क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की प्रगाति का सार है श्री कृष्ण को संतुष्ट करना तो इसलिए केवल हमारे राय नहीं है तो ये बिल्कुल सही है ये शास्त्र का सिद्धांत है कि एक गृहस्थ भक्त चाहे भी गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो या वानुप्रस्थ हो या गृहस्त्र हो तो जो भी स्थिति में हो अगर कोई व्यक्ति भक्तिमान होते हैं और श्रद्धा से कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो चाहे भी वो बड़ त्यागी ना हो चाहे भी वो आराम में गृहस्थ जीवन में रहते हैं लेकिन अगर वो व्यक्ति का हृदय में पूरी भक्ति भावना है तो वो भक्ति भावना से भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं और अगर एक व्यक्ति योगी बहुत प्रयास से कठोर तपस्या करते दीर्घकाल में लेकिन वो योगी का हृदय में भक्ति भावना नहीं होती है अगर वे सोचते हैं कि मैं खुद का भाव से तपस्या करूंगा और खुद का भाव से मैं आ, अध्यात्मिक प्रगति करूंगा तो ऐसे भाव से श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं होते भाव से भक्ति करना चाहिए भाव से हरि नाम जप करना चाहिए और इससे भगवान संतुष्ट होंगे और अगर भगवान संतुष्ट हो तो आज क्या करना है और कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं है ये आध्यात्मिक जीवन का चरम स्तर है जो भक्त है कोई हस्त होने के भी तो हरि नाम करने से जीवन की पूरी संसिद्धि प्राप्त होती है अर्थात हरि नाम करने से हम साक्षात भगवान के धाम जा सकेंगे ये भगवान की प्रतिज्ञा है मंदना भगव्याजी नाम नमस्कार सत्यम थी प्रतिज्ञा नहीं प्रियो श्री कृष्ण कहते हैं भगवदगीता में तो मेरे भक्त बनो मेरी भक्ति करो मुझको नमस्कार करो और भगवान भक्त हो मध्याजी नांग नमस्कार और मेरी पूजा करो और श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा वचन है मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर तुम वैसे करोगे तुम निश्चय मेरा पास वापस आओगे तो भक्ति सरल है और भक्ति विशेषकर इस काली योग में भक्ति हरी नाम से करना है तो बहुत ही सरल है लेकिन भक्ति करने से नाम करने से वो हित जो मिलते फायदा जो मिलते तो तपस्या करने से बहुत ही बड़ा है यज्ञ करने से बहुत ही बड़ा है वो बानाश्रम धर्म पालन करने से बहुत ही बड़ा है सांख्य योग करने से और किसी प्रकार का योग पालन करने से वो वर जो हम भगवान से मिलते सबसे बड़े होते हैं नहीं धर्म से न साधारण धर्म से नहीं योग से नहीं काम-काम पालन करने से नहीं ज्ञान से तो भगवान की भक्ति करने जिसका केंद्र होते हैं जिसका सार होते हैं नाम, तो हरी नाम करने से और सभी दूसरी भक्ति विधि पालन करने से हम परम पर प्राप्त होते है वो फरम कि भगवान संतुष्ट होते है हमके ऊपर और भगवान इनके फरम वर्ग देते हैं कि हम इनके धाम जा सकते हैं और वहां पर चिड़खा उन्हें इनकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमारा प्रचार है हरे कृष्ण खो और सुखी रहो इस जीवन में आप सुखी होंगे और इस जीवन के बाद आप भगवान के ग्राम जाएंगे और वहाँ पर चिरकाल में दिव्यानंद सुखी स्थिति में रहेंगे हरे कृष्ण